महाभारत आदि आदिपर्व दैयशीति तमोध्याय यजाति से देवयानी को पुत्र प्राप्ति यति और सन्मिष्ठा का एकांत मिलन और उनसे एक पुत्र का जन्म वै सम्पान वाच यजाति स्वुर प्राप्य महेंद्र पुरसन्निभम प्रवेश त्र देवनीत देवयानियाुमते सुमृतपर्वण अशोक वनिकाभ्याृह कृत् नवेशयत वृता सहस्रेण शर्मेषा वातपर्वणि वासोभरपानेनैश्च संविभज्य सुसंस्कृता वसम पाजी कहते हैं जन्मेजय यह यात्र के राजधानी महेंद्रपुरी अमरावती के समान थे, उन्होंने वहाँ आकर देवयानी को तो अंतपुर में स्थान दिया और उसी की अनुमति से अशोक वार्डिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें विस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी एक हजार धातियों के साथ ठहराया और उन सबके लिए अन्न वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था करके शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया अशोकविका मध्य देवयानी सगता शर्मिष्ठ क्रीड़ि रमणीए मनोरमे तम तो निर्देश्य राजा सहयोग गृह एवम सह प्रमु देवयानी यती के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक अशोकवाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नता पूर्वक आनंद भोगती रही सहित देवयो नहुसात्मज विजहार बहू नान देववन मुदित सुखी नहुस राजा याति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति व्यवहार किया वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे ऋतुकाल हेतु सम प्राप्त देवयानी वरांगना गर्भम प्रथमतः कुमारम चिराजत ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और अनुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया गते वर्ष सहस्र हेतु शर्मिष्ठा वार्ष परवड़ी ददर्श यौ वन प्राप्त ऋतु सात इस प्रकार एक हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई बृहस्पर्वा की पुत्री शर्मेष्ठा ने अपने को रजस्वला रजस्वस्था में देखा और चिंता मग्न हो गई शुद्धा स्नाता तो सर्वेष्ठा सर्वालंकारभूषिता अशोक शाखा महल्यम्य सुफुस्त कैतादर्शे मुखमदक्ष भर्ति दर्शनलाल सा शोकमोहिष्टा वचनम चेदमब्रवीद अशोकशोकापनुद शोकोपहत चेतसान्ना कुर क्षिप्रियसंदर्शनावती सानरब्रवीत स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणों से विभूतित हुई सन्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों से भरी अशोक शाखा का आश्चर्य ये खड़ी थी दर्पण में अपना मुंह देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह शोक एवं मोह से युक्त हो इस प्रकार बोली हे अशोक वृक्ष जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है उन सबके शोक को तुम दूर करने वाली हो इस समय मुझे प्रियतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसे नाम वाली बना दो ऐसा कहकर शर्मिष्ठा फिर बोली ऋतु काल से संप्राप्त हो न मे स्त्री पतिवृत किम प्राप्त किम नुकर्तव्यम किम वृत्वा भवे मुझे ऋतु प्राप्त हो गया किंतु अभी तक मैंने पति का वरण नहीं किया है यह कैसी परिस्थिति आ गई अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से सुकृत पुण्य होगा देवयानी प्रजातासौ हम प्राप्त यौवनाम यथातयावृतो भरता तथैवाहमृण देवयानी तो पुत्रवती हो गई किंतु मुझे जो जवानी मिली है वह व्यर्थ जा रही है जिस प्रकार उसने पति का वरण किया है उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज का क्यों न पति के रूप में वर्ण कर लूँ राजा पुत्र फलम देयम निश्चिता मति अपि धर्मात्मा या दर्शनम मेरे याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं इस बात का मुझे पूरा विश्वास है परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे अत निष्क्रम्य राजा सौ तस्मिन काले क्षयाम अशोकवनिकाभ्यासे का शर्मिष्ठा प्रेक्ष भेषिता शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ये उसी समय देवस महल से बाहर निकले और अशोक अशोकवाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए तमेकमृत दृष्टा शर्मिष्ठाचारुहाशरे प्रत्युद्गम्याजलि राज्यम अब्रवी मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही शर्मिष्ठो वाच सोमेन्द्र से विष्णुर्वा यम से वरुण से तब वा शर्मिष्ठा ने कहा नहुस्ंदन चंद्रमा इंद्र विष्णु जम वरुण अथवा आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है अतएव यहां मैं सर्वथा सुरक्षित हूं महाराज मेरे रूप कुल और सील कैसे हैं यह तो आप सदा से ही जानते हैं मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतुदान दीजिए मेरे ऋतु काल को सफल बनाइए ये आकी वेद मिथ्याम शील संपन्ना दैत्यकन्यां अनिंदिताम रूपम चेन पश्बि सच्रम अभी निंदिता ये आति ने कहा शर्मिष्ठे तुम दैत्य राज की सुशील और निर्दोष कन्या हो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य हो अकाव्यो देवयादाव ने परंतु क्या करूँ जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था उस समय पुत्र शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृत्पर्वा के पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर न ना बुलाना शर्मिष्ठोवाच न नर्मय युक्त वचनमिन्नस्ते न स्त्री सुराजन न विवाह काले प्राणात्यय सर्वधाम धनापहारे पंचान्याह पातकाली शर्मिष्ठा ने कहा राजन युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोष कारक नहीं होता ये पांच प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं पृष्ठम तु साक्षे प्रवदंत मन्यथा दंत मिथ्यापति नरेंद्र एकाथता समाहितायाम मिथ्यावंतम त्वन हिनि महाराज किसी निर्दोष प्राणी का प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय किसी के पूछने पर अन्यथा असत्य भाषण करने वाले को यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है परंतु जहाँ अपने और दूसरे दोनों के ही प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो वहाँ केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाले का असत्य भाषण उसका नाश कर देता है यया तिर्वाच राजा प्रमाणम भूता राम स नित अर्थ न मिथ्या कर्तुमुत्सय ये अति बोली देवी सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है वह यदि झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठा काम नहीं कर सकता शर्मिष्ठो वाच समावे तो मतो राजन पति सख्याश पति तमम विवाह मिथ्याह सख्या पति शर्मिष्ठा ने कहा राजन अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं सखी के साथ ही उसकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है अतः मैंने भी बना लिया स धत्ताव्य न देवया न महर्षि पूज्या पोषयित अव्यती नृथा कर स्वर्णमणित्ना वस्त्रण्याभरणी या चितित्रीण दधासी गोभूम व्या चाहकम दान च न शरीरश्रित नृप दुष्क्रद्क शरीरदान तत्सम दत्तना यस्य यस्य काम तस्य तस्य यस यहाँ तस्तःत नगरे राज्य घोषितयानी तो तत्व राजेन्द्र घोषित में बच तत्सत्यम कुर राज्य तथा महर्षि शुक्राचार्य देवयानी के साथ मुझे भी यह कर आपको समर्पित किया है कि तुम इसका भी पालन पोषण और आदर करना आप उनके वचन को मिथ्या न करें महाराज आप प्रतिदिन याचकों को जो सुवर्ण मणि रत्न वस्त्र आभूषण गौ और भूमि आदि दान करते हैं वह बाह्य दान कहा गया है वह शरीर के आशित नहीं है दान और शरीर दान अत्यंत कठिन है नौनंदन शरीरदान से उपयुक्त सब दान संपन्न हो जाता है राजन जिसकी जैसी इच्छा होगी उस उस मनुष्य को मैं मुँह मागी वस्तु दूंगा ऐसा कहकर आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई है वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी वह सारी घोषणा ही व्यर्थ समझी जाएगी राजेंद्र आप कुबेर की भांति अपने उस घोषणा को सत्य कीजिए ये आकीर्वाच दातव्यमारेभ्या तम च जाच सिम काम ब्रोहि किम करवाणि ये याति बोले याचकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएँ दी जाए ऐसा मेरा व्रत है तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो अत बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ शरमिठो आच अधत्पा हिमाजन धर्मम च प्रतिपादय तत्व तत्व पत्यवती लोके चलेयम धर्ममोत्तम शर्मिष्ठा ने कहा राजन मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं त्रेवाधना राजन भार् दास ये समिगछति ये तेत तत्धन महाराज तीन व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं हैं पत्नी दास और पुत्र ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकार में ये हैं अर्थात पत्नी के धन पर पति का सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है देवयान भुज्या साम चौतया राजन भजन भज मैं देवयानी की सेविका हूँ और वह आपके अधीन है अतः राजन वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य हैं अतः मेरा सेवन कीजिए वै सम्पान वाच एवम उत्तस्तु राज्यवान पूजया मास शर्मिष्ठा धर्मम च प्रत्यपादयत वै सम्पान जी कहते हैं शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया स समागम्य शर्मिष्ठा यथा काम अवाप्य अन्यो चापूज्य जगम तुस्त यथा गिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छा नुसार कामों भोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए तस्म समागमे शुभ्रु शर्मिष्ठाचारुहा गर्भम प्रथम अतस्तम नृपति सतम सुंदर भाव तथा मनोहर मुस्कान वाली शर्मिष्ठा ने उस समागम में नृपश्रेष्ठ याती से पहले पहल गर्भधारण किया प्रजग्ञे चतः काले राजल लोचना कुमारम देवगर्भाव राजीव निभलोचनम जन्मे जय तदनंतर समय आने पर कमल के समान नेत्र वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एक कमल नयन कुमार को उत्पन्न किया श्री महाभारते आदि परमि सम्भव परमिपाख्या दैसी तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययाचु प्राथान विषय बयालीसवा अध्याय पूरा हुआ